अच्छा अभी मैं पीयूष रंजन के बारे में बात करना चाहता हूँ तो जैसे ही अमृत के ऊपर केस बना और उन्हें यहां से ड्यूटी छोड़कर जाना पड़ा तुरंत ही पीयूष रंजन को नया ब्यूरो चीफ बनाकर यहाँ भेज दिया गया अब उसको लेकर भी तुम लोगों में शक्का माहौल बना हुआ था कि अचानक पीयूष को यहाँ क्यों भेज दिया गया तो मैं तुम लोगों को बता दू की उन्हें इमरजेंसी अपॉइंटमेंट दिया गया है यह मुंबई पुलिस का सिस्टम है जब भी कोई ऐसा इमरजेंसी केस आता है तो तुरंत ही किसी दूसरे ऑफिसर को पोस्टिंग दे दी जाती है इसके पीछे ना तो कोई साजिश है और ना ही ऐसा है कि हायर अथॉरिटी में कोई जानबूझकर मंजू का केस दबाने की कोशिश कर रहा है ये सुनकर नैना कोरानी भरी नजरों से देखने लगी मानो वह कहना चाह रही हो की आखिर ये सीनियर ऑफिसर ऐसे क्यों बात करते हैं जैसे वो कोई बहुत बड़ा राज खोलने जा रहे हैं लेकिन विक्रांत के लिए सब्र करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था उसने डॉक्टर संजय की तरफ देखते हुए कहा आगे बताइए देखो अमृत अभिजात क्या कर रहा था कौन सी साजिश में इन्वॉल्व था अभी इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं लगा है। लेकिन एक बात तय है कि अगर सारी बात सामने आई तो बहुत से ऑफिसर्स के ऊपर कार्रवाई होना तय है क्यूँकी अमृत यहाँ का ब्यूरो चीफ था और उसका केस भी यहीं से जुड़ा हुआ था सो अगर यहाँ पर तुरंत ही किसी नए ब्यूरो चीफ की और तेज ब्यूरो चीफ की तैनाती नहीं की जाती तो फिर हो सकता है कि अमृत उसके खिलाफ चल रही इन्वेस्टिगेशन में भी रुकावट पैदा कर सकता था इसीलिए उसके जाते ही तुरंत ही हेडक्वार्टर से पीयूष रंजन को यहाँ तैनात करने के ऑर्डर मिल गया हाँ ठीक है ठीक है ठीक है अब आगे बताओ जल्दी मंजू के मर्डर केस के बारे में बताओ हम ये सब समझ गए तुम चुप रहोगे थोड़ा बता रहा हूँ ना मंजू का केस इतना सिंपल नहीं है डॉक्टर संजय ने विक्रांत को थोड़ा फटकारते हुए कहा तुम दोनों सच में बड़े हिम्मत ही हो इतना रोक लगाने के बाद भी मंजू केस का इन्वेस्टिगेशन करते है तुम लोगों को लग रहा है हायर अथॉरिटी का भी डर नहीं है खैर तुम लोगों ने रणजीत मेहरा को ढूंढी लिया नैना और हम समझ गए अब आप आगे बताइए विक्रांत ने कहा लेकिन तुम लोगों ने एक गलती कर दी तुम लोगों ने मंजू का मर्डर केस सोल्व करते समय एक बार भी अपना डिटेक्टिव वाला दिमाग लगाने की कोशिश नहीं की डॉक्टर संजय ने जवाब दिया अगर मंजू का मर्डर किसी सेंसिटिव केस पर काम करने के चलते हुआ हो तो क्या उसे इस बात की खबर नहीं रही होगी और अगर उसे इस बात की खबर थी तो फिर वो भी भला उस रात को अकेले क्यों जाती और क्यों किसी को खुद का मर्डर करने का मौका देती तुम लोग समझे कि नहीं आई थिंक मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं तुम लोग समझ रहे हो ना हाँ हाँ ओ समझ गया समझ गया समझ गया मैं विक्रांत ने जवाब डॉक्टर संजय की इस बात से विक्रांत और नैना को झकझोर कर रख दिया वो दोनों शॉक्ट रह गए और सच में अपना सिर पीटने लगे कि आखिर उनके दिमाग में ये बात पहले क्यों नहीं आई उन दोनों ने मंजू के मर्डर के पीछे की कई सारी पॉसिबिलिटी सोची थी लेकिन कभी ये बात दिमाग में नहीं आई क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सही है की अगर मंजू को ये बात पता थी की कि वो किसी सेंसिटिव केस पर काम कर रही है जिससे उसकी जान को खतरा हो सकता है तो फिर उसने खुद की सेफ्टी का इंतजाम क्यों नहीं किया कहीं इसके पीछे कोई दूसरी कहानी तो नहीं है तुम लोग कैसे खुद की जासूसी कर सकते हो अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात कभी नहीं आई तो डॉक्टर संजय ने विक्रांत और नैना की आंखों में देखते हुए कहा इस वक्त विक्रांत और नैना की नजर शर्म से झुक चुकी थी खैर डॉक्टर संजय ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा यह बात तो है कि मंजू सचदेवा की मौत के पीछे कोई सेंसिटिव केस नहीं है और ना ही कोई सीनियर ऑफिसर या हायर अथॉरिटी में कोई इस केस से जुड़ा हुआ है दरअसल बात यह है की मंजू का मर्डर बदले के चलते हुआ है बदले के चलते मतलब मतलब किसी ने रिवेंज लेने के लिए मंजू मैडम को मार दिया नैना ने आंखें बड़ी करते हुए कहा लेकिन लेकिन कैसा बदला? कुछ बताएंगे आप? विक्रांत ने सवाल किया न, देखो मंजू की मौत के पीछे कोई और ही जिम्मेदार है ये देखो डॉक्टर संजय ने अपने फोन में ही कुछ दिखाते हुए कहा लेकिन हाँ एक बात ये सारी बात किसी भी हालत में इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए अगर बाद में मैंने कहीं से भी इन बात को लीक होते हुए सुन लिया तो फिर तुम दोनों की खैर नहीं विक्रांत और नैना ने अपना सिर सहमति जताते हुए हिला दिया लेकिन उन्हें अब डॉक्टर संजय के व्यवहार से कोफ लगी थी आखिर कोई इतना पकाऊ कैसे हो सकता है जो बात बतानी है वो फटाफट क्यों नहीं बताते तो कहानी यहाँ से शुरू होती है मंजू की मौत के पीछे उसके फादर हैं। अब लो एक और सस्पेंस विक्रांत ने मनी मन सोच देखो मुझे मंजू के फादर का असली नाम नहीं पता है आई थिंक किसी को नहीं पता होगा वो सीक्रेट एजेंट जो थे तो हुआ ऐसा कि उन्होंने अपने सर्विस पीरियड में बहुत से सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया था एक बार उन्होंने अकेले दम पर किसी अंडरवर्ल्ड के आदमी के सारे धंधे चौपट कर रख दिए थे उस मुठभेड़ में अंडरवर्ल्ड डॉन का पूरा गैंग मारा गया था बाद में उनके इस काम के लिए उन्हें प्रमोशन भी मिला था और वो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद तक भी पहुँच गए थे तो हुआ ऐसा के मंजू के फादर की डेथ किसी बीमारी के चलते जल्दी ही हो गई थी ओ अच्छा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नैना को डॉक्टर संजय की बात थोड़ी बहुत समझ आ रही थी सही समझ रही हो तुम डॉक्टर संजय ने भी नैना की समझ को भांप लिया था मंजू के फादर की डेथ के बाद मंजू ने जब डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो सभी को उसमें उसके फादर का ही रूप नजर आता था इसलिए मंजू पुलिस हेडक्वार्टर तक में बैठे अधिकारी भी बहुत पसंद करते थे हमेशा मंजू को सपोर्ट करते थे लेकिन किसी को क्या पता था कि मंजू तो मंजू की मौत के पीछे उनके फादर विक्रांत ने क्यूरियस होते हुए पूछा हम्म के के और, के और मैं तुम लोगों को ये भी बता रहा हूँ की ये बात हायर अथॉरिटी को भी अच्छे से पता है की मंजू के मर्डर केस में साजिद खान को बस बली का बकरा बनाया गया है अरे हाँ ये देखो मैं भूल ही गया था इसे तो इतना कहकर डॉक्टर संजय ने मोबाइल फोन में एक और डॉक्यूमेंट ओपन करके नैना और विक्रांत के आगे रख दिया ये साजिद खान को मिलने वाली सजा पर स्टेक रहे। अभी उसकी सजा पर रोक लगा दिया गया है ने यह फैसला किया है कि मंजू के मर्डर केस को फिर से इन्वेस्टिगेट किया जाए ताकि बेकसूर साजिद को सजा न मिले विक्रांत और नैना शॉक्ट रह गए यह खबर सुनकर उन्हें थोड़ी तसली भी हुई आखिर बेकसूर साजिद खान की सुद किसी ने तो ली कुछ ही दिन की जांच के बाद मंजू के मर्डर केस पर जांच करने वाली स्पेशल जांच कमेटी ने जो इंफॉर्मेशन दिया वो काफी शॉकिंग है डॉक्टर संजय ने फिर अपनी आवाज थोड़ी हल्की करते हुए कहा पता है कि मंजू के फादर ने जिस अंडरवर्ल्ड के गैंग को पकड़ा था उसका लीडर भी मारा गया था अब मैं उसके लीडर का नाम यहां नहीं ले सकता वो बहुत पावरफुल आदमी था और मंजू के फादर के साथ हुए पुलिस मुठभेड़ में वो भी मारा गया था लेकिन उसका फादर अभी भी जिंदा है सो उसने ही मंजू को मारने की साजिश रची है ताकि वो अपने बेटे की मौत का बदला ले सके लेकिन उसके बेटे को तो मंजू के फादर ने मारा था ना फिर बदला मंजू मैडम से क्यों नैना ने हैरान होते हुए कहा ये क्या बात हुई विक्रांत लंबी सांस छोड़ते हुए कहा ये बात सुनकर विक्रांत का दिल पसीज उठा मंजू की मौत के पीछे की सच्चाई वाकई में काफी शौकिंग है यही होता है अंडर का यही रूल है करता कोई और सजा किसी और को मिलती है मुझे ये नहीं पता कि तुम लोग रणजीत मेहरा तक कैसे पहुंचे डॉक्टर संजय ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा लेकिन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये पता लगाया था कि मारे गए डॉन के फादर ने किसी बेहद पावरफुल आदमी को हायर करके अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए भेजा था और हाँ मैं तुम लोगों को एक बात और बता दू मंजू के फादर ने जब उस डॉन के गैंग से मुठभेड़ की थी तो उनकी टीम में पुलिस की तरफ से तुम्हारे ओल्ड ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात भी शामिल थे इसलिए उनकी भी जान खतरा है और हायर अब्स को यह भी शक है कि संजय द्वारा बताई गई ये सब बात उसे किसी फिल्मी स्टोरी से ज्यादा कुछ नहीं लग रही थी वो मन ही मन सोच रहा था की आखिर कोई इतना खतरनाक कैसे हो सकता है की पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उससे खौफ खाता और बदले के लिए इतनी बड़ी ऑफिसर का मर्डर और फिर केस को दबाने के लिए पूरा पुलिस डिपार्टमेंट लगा हुआ है आखिर ये कैसे संभव हो सकता है क्या उस डोन के बाप को मौत से भी डर नहीं लगता क्या है?